चार्ट करेंगे हो ओ... दरणीय सन्यासीगण, मुनिगण उपस्थित धर्मप्रिय बंधुओं पूजा मातृशक्ति आचार्यगण प्रिय ब्रह्मचारी। उपदेश मंदिर में स्वामी जी ने अपना प्रवचन देने से पूर्व एक वेद मंत्र का गान किया था तो उसी वेद मंत्र के संबंध में थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाता हूं शन्ना इंद्रो बृहस्पति ये मंत्र ईश्वर के गुणों को प्रकट करता है किसी भी व्यक्ति को हम अपना मानते हैं किसी व्यक्ति को हम अपना नहीं मानते तो ये जो दो स्थितियां हमारे मन के अंदर बनती हैं हम किसी से बहुत ज्यादा अपनत्व स्थापित कर लेते हैं किसी से हमारे मन के विचारों का मेल नहीं होता है उसको देख करके हमारे मन का संतुलन बिगड़ता है ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सदगुणों का पलड़ा हमेशा ही ऊंचा रहता है सदगुणों का जो आचरण करता है जो अपने आचरण से लोगों को प्रेरणाएं प्रदान करता है उसको लोग चाहते हैं इसलिए अपने गुणों से व्यक्ति महान बनता है तो अपने दुर्गुणों से व्यक्ति ऊंचाई से गिरकर के नीचे चला जाता है तो ईश्वर के संबंध में यहां पर गुणों की चर्चा की जा रही है कि वो बृहस्पति वृहद का मतलब बहुत बड़ा इतना बड़ा कि जिसकी हम कोई नाप नापतौल ना कर सकें हम मनुष्य के धन की माप तोल कर सकते हैं उसके बुद्धि की माप तोल कर सकते हैं पर ईश्वर के किसी भी गुण की हम था नहीं पा सकते इसलिए उसको असीम कहा है असीम सीमा रहित उसकी कहीं सीमा नहीं बांधी जा सकती है उसकी कोई रेखा नहीं खींची जा सकती कि यहां तक उसके बाद नहीं तो कहते हैं वो इस तरह का जो परमेश्वर है बृहद बड़ा है महान है उसकी महानता की भी कोई था नहीं कितना महान है वो पर उसकी महानता को हम पहचान लें साधना के द्वारा ध्यान के द्वारा तो हम में भी वो महानता आने लग जाती है तो कहते हैं कि एक तो वो महान है बड़े गुणों से वो भरा पूरा है गुणों का भंडार है और दूसरा बृहत का अर्थ है कि वो जो ये ब्रह्मांड है बृहत ये भी सीमातीत है जीवात्मा की दृष्टि से इसकी भी सीमा पाना मुश्किल है हमारी दृष्टि से ये ब्रह्मांड भी सीमा रहित है असीम है वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी दूरबीनों का आविष्कार किया कि शायद हम इस ब्रह्मांड के अंत की खोज कर लें लेकिन उनका कहना है कि जितनी ही हम बड़ी दूरबीन बनाते जाते हैं उतना ही ब्रह्मांड में और दूर और दूर और दूर दिखता चला जाता है तो ऐसे में हम कह नहीं सकते कि यह ब्रह्मांड कहां तक फैला हुआ है और इस महान असीम ब्रह्मांड में ये पृथ्वी ऐसी है जैसे नदी के किनारे पर रेत का एक छोटा सा कण कण उठा लीजिए कितनी उसकी औकात होती है ऐसी ही है हमारी पृथ्वी है रेत के एक कण की तरह और ऐसी ऐसी पृथ्वी अनंत हैं जीवात्मा की दृष्टि से परमात्मा की दृष्टि से तो कहीं ना कहीं सीमा है लेकिन हमारी दृष्टि से ये पृथ्वी ये सूर्य ये ग्रह ये उपग्रह गणना नहीं कर पा रहे कि कितना है कोई कहता है कि एक आकाशगंगा में इतने खरब तारे हैं कोई कहता है कि एक उसमें दस खरब आकाशगंगाएं हैं तो अभी ये गणना चलती ही रहेगी शायद जब तक इस मनुष्य का दिमाग चलता रहेगा या जब तक मनुष्य इस धरती पर रहेगा तब तक वो गणना करता ही रहेगा पर फिर भी वो, वो गणना गणना तीत ही होगी तो कहते हैं कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड का पति है पारक्षणे संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करता है जैसे पत्नी की पति रक्षा करता है बच्चों की माँ और पिता रक्षा करती है बड़े भाई अपने छोटे भाई की रक्षा करते हैं बड़ी बहन छोटी बहन की रक्षा करती है तो परमात्मा सबकी रक्षा करता है जो भी उसको अपने ध्यान में लाता है उसकी रक्षा का प्रारंभ हो जाता है लेकिन वो समझ ले तब कितने ही दुखों से वो अपना पीछा छुड़ा लेता है जब व्यक्ति ईश्वर के ध्यान में श्रद्धापूर्वक बैठता है उसकी समस्या कोई समस्या नहीं होती है। पर सांसारिक लोगों की अगर कोई समस्या ना हो तो वो ये कहेंगे कि कोई समस्या नहीं है ये भी एक समस्या है आदमी के पास कहते जी मेरे पास बहुत काम है ये है वो है मरने की भी फुर्सत नहीं है क्या करूं बहुत काम है समस्या ही समस्या अच्छा उस व्यक्ति को दो दिन खाली बैठा दीजिए भाई ठीक है तेरे सामने समस्या है ना तो तू आज खाली बैठ तेरे को कुछ नहीं करना खाली बैठो आनंद लो खाली बैठने का भी एक अपना आनंद होता है अब जो व्यक्ति निरंतर सक्रिय है जो व्यक्ति निरंतर इधर सुधर दौड़ रहा है इधर सुधर व्यापार की बातें कर रहा है इधर सुधर लोगों से मिल रहा है उसको एक दिन अगर खाली बैठा दिया जाए तो वो खाली नहीं बैठ सकता वो बैठा बैठा भी अपने अंदर कुछ ना कुछ उत्पाद मचाता रहेगा तो इससे क्या निकला कि खाली बैठना भी उसके लिए एक समस्या बन जाएगी कि पहले तो कहता था कि ये समस्या है वो समस्या है ऐसी समस्या है वो समस्या है अब शाम को उससे पूछो कि भाई आज तो तुम ठीक रहे बोले जी ये खाली बैठना भी मेरे लिए समस्या बन गई इसलिए जो लोग काम से जी चुराते हैं काम से घबराते हैं काम से बचने का प्रयास करते हैं वो बीमार हो जाते हैं क्योंकि उनके जो अंग प्रत्यंग है वो सक्रिय नहीं होते सक्रिय न होने से फिर उनको कोई ना कोई बीमारी लग जाती है तो इसलिए यथाशक्ति व्यक्ति को श्रम करना चाहिए तो कहते हैं वो जो परमात्मा है जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करने वाला है वो भी श्रमी है वो भी परिश्रमी है एक अरब छियानबे करोड़ आठ लाख तिरपन हजार कुछ वर्षों से 116 वर्षों सो से निरंतर वो तरह तरह के पदार्थों की रचना कर रहा है और कितने मनुष्य बना डाले होंगे उसने कितनी योनिया कितने पशु कितने पक्षी कोई गणना है और एक अरब छियानबे करोड़ से से आरंभ लगाई है और अब तक कितने मनुष्य पैदा हो गए होंगे और कितने इस धरती में समाघे होंगे कोई गणना है लेकिन पैदा हो, करने का काम निरंतर जारी है और हर एक की शक्ल अलग अलग मिलेगी ये देखिए थोड़ी बहुत तो कई बार मिल जाती है धोखा खा जाता है आदमी लेकिन पूरी पूरी शक्ल नहीं मिलती कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ चेहरे में या हाथ में या, या किसी भी अंग में कुछ ना कुछ भेद होता है और इतनी सुशूसी भिन्नता ही व्यक्ति पहचान नहीं पाता तो अरबों साल से ईश्वर इस सृष्टि का निर्माण कर रहा है क्या वो परश्रमी नहीं है क्या उसके परिश्रम से हम कुछ शिक्षा नहीं ले सकते कुरवन वेह करवाणी खाली मत बैठो करो करना ही आगे बढ़ना है तो कहते हैं कि वो बृहस्पति है शनो विष्णु रुरु अब विष्णु में कौन सी धातु है प्राजल जी हाँ हाँ तो बिशलरी व्याप्त धातु है ये और इससे नु प्रत्यय करके विष्णु शब्द बन जाता है तो कहते हैं बेवेष्टि व्यापनोती सा विष्णु चरा यानी जो अपनी पहचान हर मनुष्य को दे रहा है हर मनुष्य जानता है कि है कोई ऐसी विराट शक्ति है कोई ऐसी दैवीय शक्ति है कोई ऐसी ऊपर की शक्ति जिसके आगे मनुष्य के बड़े बड़े काम भी असफल हो जाते हैं दौड़ लगाता है बहुत तेजी से मनुष्य कि मैं सब कुछ कर सकता हूं हिटलर कहता था कि असंभव शब्द मूर्खों के कोष में है मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है और वो ही हिटलर कैसे उसकी मृत्यु हुई एक किले में बंदी के रूप में वो कैदी था और बाहर से निरंतर गोलियां आ रही थी शत्रु ने आक्रमण कर दिया था अंत में उसने किसी से विवाह किया रातों तो रात पादरी को ले आया उठा करके और काफी विवाह करवाओ और विवाह के तुरंत बाद एक दूसरे को गोली मार दी गई दूसरों ने ज, एक दूसरे को जहर पिला दी गई और वही समाप्त हो गए दोनों के दोनों देखिए आप जो कहता था कि असंभव शब्द मूर्खों कोष में है उसकी मृत्यु किस स्थिति में हुई है यह कैदी के रूप में आत्महत्या कोई खुशी खुशी थोड़ी करता है आदमी पहले तो गोली मारी या हो सकता है पहले जहर खाया बाद में गोली मारी ताकि किसी भी तरह से मैं और मेरी पत्नी बचे नहीं और उनकी जीवन लीला इससे समाप्त हुई जो ये कहते थे कि असंभव शब्द मूर्खों के कोष में तो आदमी का जो सामर्थ्य है वो ये ठीक है कि बहुत है लेकिन फिर भी उसको अभिमान से बचना चाहिए अभिमान में आदमी बहुत बहुत कुछ गलत कर बैठता है और उसको लगता है कि मेरी जो मेरी जो स्थिति है या मेरा जो रास्ता है वो ठीक है तो कहते हैं कि वो जो विष्णु है वो सबके ऊपर विराजमान है सबके अंदर है उसकी शक्ति का हम अनुभव करें अपनी शक्ति के साथ साथ उसकी शक्ति का विस्मरण ना करें जो अपनी शक्ति को तो स्मरण करता है पर परमात्मा की शक्ति का जब विस्मरण कर देता है तो उसके बुरे दिन आ जाते हैं जो व्यक्ति परमात्मा का विस्मरण और अपनी आत्मा का स्मरण करने लग जाता है मैं मैंने किया है समझना चाहिए कि अब उसके बुरे दिनों का प्रारंभ हो गया है क्योंकि कहीं ना कहीं वो फंसेगा तो कहते हैं कि वो विष्णु और उरुक्रमा उरु का मतलब होता है बहुत बहुत पराक्रम है जिसका बहुत पराक्रम है आज जो हंसते खेलते दिखाई देते हैं वही कल भिखारी नजर आते हैं भूकंप आता है तो भूकंप से पहले कारें होती हैं बंगले होते हैं अच्छे अच्छे रहने के लिए उनके स्थान होते हैं लेकिन एक क्षण में सब कुछ धराशाही हो जाता है और वही उन पंक्तियों में खड़े हो जाते हैं जब सरकार की ओर से चना और गुड़ बांटा जाता है या कपड़े बांटे जाते हैं वो भी लाइन में खड़े होते हैं तो इसलिए अपनी संपत्ति का अपने धन का अपने स्वास्थ्य का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए ना जाने कब क्या हो जाए इसलिए ईश्वर के आगे झुकने से हमारे अभिमान को कम करने में सहायता मिलती है तो कहा कि वो जो वो जो विष्णु है वो कैसा है उरुक्रमा, महान पराक्रमी है तो संक्षेप से इस मंत्र का भावार्थ हुआ कि वह मित्र है वह वरुण है सबसे श्रेष्ठ है और वो न्यायप्रिय है परम ऐश्वर्यशाली है सब ब्रह्मांड का स्वामी है वह विष्णु है वह हमारा पराक्रमी परमात्मा भला करे कल्याण करे आगे कहते हैं नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु स्वामी जी कहते हैं हे वायु रूप परमात्मन ये वायु संबोधन है। नम, नमो नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु ब्रह्म के लिए नमस्ते हे वायु तुझे नमस्ते वायु भी ईश्वर का विशेषण है यहां पर जो अनंत बलवान होने से उस, उसका नाम है वायु मातृस्वा भी ईश्वर के लिए प्रयोग होता है तो कहते हैं मैं तुझे नमस्ते करता हूं तुमेव प्रत्यक्ष हम ब्रह्मासी और मेरे तो तुम ही प्रत्यक्ष हो मैं तुमको ही प्रत्यक्ष करता हूं तुम्हारी ही अनुभूति करता हूं संसार का प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष भ्रामक हो जाता है कई बार लेकिन जब हम ईश्वर के ध्यान में जब ईश्वर के आनंद का प्रत्यक्ष करते हैं वो एक अलग अनुभूति होती है तो स्वामी जी कह रहे हैं इस मंत्र के माध्यम से तुमे प्रत्यक्षम ब्रह्मासी तुम ही प्रत्यक्ष हो प्रत्यक्ष होने योग्य हो क्योंकि तुम महान हो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म और मैं जो कुछ भी कहूंगा समाज के सामने या मैं जो कुछ भी कहूंगा इस पुस्तक में इस पुस्तक में मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं वो आपको साक्षी रख करके कहूंगा तुमे प्रत्यक्षम बदिश्यामी मैं तुझको ही प्रत्यक्ष कहूंगा और जो ईश्वर को साथ में रख करके जब किसी कार्य का प्रारंभ करता है तो उसके सारे कार्य लगभग ठीक होते हैं क्योंकि वो एक अच्छी भावना से किसी कार्य की शुरुआत कर रहा है तो कहते हैं कि त्वामे प्रत्यक्षम ब्रह्म मैं तुझको ही महान ब्रह्म कहूंगा और रितम और मैं तुम्हे साक्षी मान करके ये वचन देता हूं कि मैं इस पुस्तक में जो कुछ भी कहूंगा आपने ध्यान दिया होगा कि सत्यार्थ प्रकाश के आरंभ में भी यही दो मंत्र है और जब स्वामी जी ने उस ग्रंथ की समाप्ति की है तब भी यही दो मंत्र दिए तो इन दो मंत्रों की ऐसा लगता है कि बहुत आवश्यकता है इन पर चिंतन करने की तो कहते हैं रितम वधे हे परमात्मन मैं तुझे वचन देता हूं कि मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं उसमें झूठ का लेश मात्र भी नहीं होगा जो जो है जैसा है वैसा ही कहूंगा अपनी तरफ से उसमें कोई मिलावट अपनी तरफ से कोई कपट अपनी तरफ से कोई धोखाधड़ी उस सत्य के अंदर में नहीं मिलाऊंगा कोरा सीधा स्पष्ट सरल सत्य में तेरे को साक्षी मान करके कहूंगा ऋत कहते हैं सत्य को और आगे फिर कहा सत्यम व्यामी ऋत का अर्थ यहां पर नियम भी होता है यानी प्रकृति के जो नियम है या जो भगवान के बनाए हुए जो नियम है उन नियमों की साक्षी मान करके भी मैं मैं रित ही कहूंगा यानी जो नियम है उन नियमों के अनुसार चलकर ही मैं अपने व्याख्यान का प्रारंभ कर रहा हूं और मैं सत्य ही कहूंगा और आगे कहते हैं तन मा तो तन यानी वह मा अबतु माम वह मेरी रक्षा करे या भगवान माम अबतु आप मेरी रक्षा करें मैं ये इतना बड़ा जो काम करने जा रहा हूं मैं जो इतना बड़ा विचार लोगों के सामने रखने जा रहा हूं हे प्रभु आप मेरी रक्षा करना आप मुझे आत्मबल देना आप मुझे साहस देना आप मुझे ज्ञान देना आप मुझे धैर्य देना ताकि किसी भी स्थिति में मैं विचलित ना हूं तो कहा तन या भगवान मां आप मेरी रक्षा करें आपकी रक्षा में ही मैं सुरक्षित रह सकता हूं आगे कहते हैं तद वक्तारम अब फिर आगे कहा कि तद वक्तारम वह ईश्वर तद का मतलब वह वह ईश्वर वक्तारम बोलने वाले की वह जो ईश्वर है बो, बोलने वाले की रक्षा करे बोलने वाला कौन है बोलने वाला यहां पर स्वयं लेखक है व्याख्या करने वाला व्याख्याता है तो कहते हैं कि आप ईश्वर जो है बोलने वाले की रक्षा करें बोलने वाले की रक्षा कैसे होती यानी वो जो कुछ भी कहे वो सुस्पष्ट हो वो जनता के हृदय को छूता चला जाए और जनता को ये लगे श्रोताओं के लगे कि जो भी कहा जा रहा है वो विश्वसनीय है सृष्टि के नियम की व्याख्या की जा रही है तो श्रोताओं को यह लगना चाहिए कि सृष्टि के नियम विश्वसनीय है वो किसी के किसी के वेद मंत्र के बारे में कोई व्याख्या कर रहा है तो उसको ये लगना चाहिए कि ये विश्वसनीय विश्वास योग्य है इसलिए विश्वासी व्यक्ति की ईश्वर रक्षा करता है जो अविश्वासी होता है जिसे अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होता है वो अपने अंदर ही जो गिर जाता है वो समाज में ऊंचा नहीं उठ सकता है। जो अपने अंदर से गिरा हुआ है लेकिन जो ईश्वर को साक्षी मान करके ईश्वर को अपने हृदय में मान करके जो चलता है ईश्वर उसको आत्मबल आत्मज्ञान साहस विवेक धैर्य देता है और वो सफलता को प्राप्त कर लेता है तो कहते हैं कि बोलने वाले की रक्षा करें और फिर कहा अबतु माम, अबतु बक्ताराम कई बार आया है ये शब्द अब अबतु तनमाम अबतु तत् बक्ताराम अब तु अब अबतु बक्तारम तो ये जो चार बार अवतु का प्रयोग किया गया है इसका एक तो ये है कि अगर एक बार ही प्रयोग कर दिया जाता तो चार बार की आवश्यकता ही नहीं रहती लेकिन फिर भी यहां पर चार बार जो अवतु का पद का प्रयोग किया गया है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि रक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि आदमी इतना कमजोर है कि क्षण भर में वो स्खलित हो जाता है कहीं भी पथभ्रष्ट हो जाता है एक क्षण में वाणी से अनैतिक आचरण कर देता है हाथ से कोई अनैतिक क्रिया कर देता है आंख से कोई निम्न स्तर की क्रिया कर बैठता है और एक क्षण में वो क्रिया हो जाती है तो स्वामी जी कह रहे हैं कि आपकी मैं रक्षा में रहूंगा तो मेरी मानसिक वाचिक और शारीरिक क्रियाएं संतुलित रहेंगी क्योंकि जब व्यक्ति बड़े के सामने खड़ा होता है या जब व्यक्ति अपने से बड़ों के बीच में रहता है तो वो शालीन रहता है जैसे आपने स्कूलों में देखा होगा नहीं तो स्वयं भी हम बच्चे रहे हैं तो हमें अनुभव भी है कि जब कक्षा में गुरु बैठे होते हैं तब तो बच्चे ऐसे बैठे रहेंगे ऐसे जैसे बड़े सब्य हैं बहुत बढ़िया स्वभाव है और जैसे ही गुरुजी को कोई काम पड़ा कि ठीक बैठना मैं अभी आता हूँ उनके लिए पांच मिनट ही काफी है दो मिनट ही काफी है और दो मिनट में ही धूम धड़ाक इधर उधर टांग पकड़ गर्दन खींच ये कपड़े ऐसे शुरू कर देते हैं, और वो मानते नहीं है तो उनको स्वतंत्रता मिल जाती कि अब गुरु नहीं अब तुम्हे जो करना है कर लो तो फिर वो अपना मनोरंजन करते हैं और अपना गुस्सा दूसरे पे निकालते हैं किसी की शर्ट खींचेंगे किसी किसी के बाल नोच लेंगे किसी को यूं कर देंगे किसी को कुछ कर देंगे और जैसे ही पता लगा गुरुजी आ गए तो एकदम ऐसे होता है एकदम अनुशासन आ जाता है कक्षा में जैसे सब कुछ ठीक चल रहा था ऐसा लगता था लगता है जैसे सब कुछ ठीक चल रहा है और पीछे होता ही अच्छा ये स्वाभाविक है बच्चों के अंदर होता ही है ये जो बच्चा बिल्कुल चुपचाप गोबर गणेश की तरह बैठा रहता है समझना चाहिए कि वो बड़ा होकर के भी गणेश ही बनेगा वो बुद्धि नहीं चलती अच्छा जिस बच्चे की बुद्धि चलती वही इधर उधर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आड़ा तिरछा कुछ दौड़ना भागना कुछ करना चल, चलाता रहता है और जिस बच्चे की बुद्धि नहीं चलती वो बेचारा बैठा है तो बचपन में चंचलता होना बचपन में जो बच्चों का जो बचपन होता है वो थोड़ा सा सक्रियता पूर्ण होता है तो जो बच्चे बचपन में भी बिल्कुल सीधे सीधे बने रहते हैं वो बहुत ज्यादा आगे चलकर के बढ़ नहीं पाते और कई बार ऐसे देखा है कि छोटे बच्चे जो शरारती होते हैं बड़े होकर के फिर वो बहुत अच्छे रूप में मतलब समाज के सामने आते हैं लेकिन फिर भी शरारती होते हैं बच्चे ये तो ठीक है लेकिन आचार्य का अध्यापक का एक कर्तव्य है कि कोई भी अनैतिक अगर कोई हरकत कर रहा है साथ कर रहा है तो उसको रोकना अवश्य चाहिए प्यार के साथ समझाना चाहिए कुछ दंड भी देना चाहिए क्योंकि वो उस बच्चे के हित में है तो जब हम किसी बड़े के सानिध्य में अपने आप को पाते हैं तो हम अपनी शालीनता के संस्कारों को उभार लेते हैं और जब हम क्षुद्र व्यक्तियों के बीच में होते हैं तो हम क्षुद्र व्यक्तियों के संस्कार अपने अंदर से उभार लेते हैं क्योंकि हमारे अंदर क्षुद्र व्यक्ति भी बैठा है हमें इतना अपने संस्कारों के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि हमारे अंदर क्षुद्रता के संस्कार भी हैं विद्वान होने के संस्कार भी हैं आदर के संस्कार है तो किसी का अपमान करने के भी संस्कार हैं बहुत संस्कार हैं, इतने संस्कार हैं जैसे आपने मछली का जाल देखा होगा ना कैसी गांठे पड़ी होती हैं, रंग बिरंगी और हजारों गांठे होती हैं, और उसमें मछलियां फंसती हैं तो हमारे मन के अंदर भी बहुत संस्कार है तरह तरह के संस्कार हैं, और उन संस्कारों में से कौन सा संस्कार हम उभार ले ये हमें कई बार तो पता ही नहीं लगता कई बार आदमी बोल जाता है और कहता तो ओहो ये मैंने क्या बोल दिया ऐसा होता ना अरे ये मैंने क्या बोल दिया आज अजी गलती हो गई जी भूल से निकला नहीं वो गलती नहीं हुई है वो अंदर से वो संस्कार का विचार जो है ना उसने अपना चमत्कार दिखाया है अब चमत्कार उसने दिखा दिया अब हाथ जोड़ो कि पैर पड़ो वो तीर तो निकल गया तो ये बहुत तेजी से संस्कार तरंगे चलती है जिनको हम कई बार पकड़ लेते हैं कई बार नहीं पकड़ पाते तो यहां पर आया है कि बार बार हमारी रक्षा करो इसके लिए यह है कि हम जागरूक रहें आपकी रक्षा को समझें आपकी रक्षा कैसे कैसे हम अनुभव करते हैं हम इस बात को विचार करें इसलिए अब बार बार आया है कि ताकि ईश्वर की सुरक्षा में ही हमारी सुरक्षा है और जब हम ईश्वर की सुरक्षा का छत्र अपने ऊपर से हटा देते हैं और मनुष्यों की सुरक्षा पर विश्वास करते हैं वो असुरक्षित ही रहता है वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जिस जो सुरक्षा कर रहा है वही वे ही उसको असुरक्षा में पहुंचा देते हैं तो आज ये विषय है कल आगे फिर बाद में देखेंगे शांति पाठ